ये क्या हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए विक्रांत इस वक्त मेल के बाहर खड़ा था और मोहब्बत चल रहा था लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे डुप्लीकेट टास्क पूरा करने के लिए यहाँ क्यों भेजा था ये नहीं समझ आ रहा था क्या मुझे जाकर उन्हें अरेस्ट करना चाहिए लेकिन क्यों अरेस्ट क्यों वो कुछ इलीगल काम तो कर नहीं रहे विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी और वो यहाँ से जाने के लिए मुड़ गया वाकई में बहुत बेहूदे लोग हैं इस दुनिया में सामने ही होटल है बुक करके वहाँ नहीं जा सकते इन्हें बाथरूम ही मिला था ये सब करने को और वो भी गवर्नमेंट ऑफिस का बाथरूम पता नहीं क्या मजा आ रहा है इन्हें यहाँ पर करने का विक्रांत अभी वापस लौट कुछ ही कदम चला था की अचानक से उसे एक जोर की चीख सुनाई दी आह। ये चीख बड़ी भयानक थी और ये चीख वाशरूम की तरफ से ही आ रही थी विक्रांत का माथा ठनक उठा वो फिर से भागता बाथरूम के पास पहुंचा वहां पहुंचने पर उसे फिर से मेल नहीं आई है मेल वॉशरूम के बगल में बने फीमेल वाशरूम से आ रही थी जिस तरह से वो औरत चीख रही थी उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि अंदर जरूर किसी न किसी की लाश उसने देख ली होगी विक्रांत भागता हुआ सीधे ही फीमेल वॉशरूम में घुस गया वहां उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र की मेल वॉशरूम से भागते हुए वो कपल भी आ गया वो दोनों भी पहले काफी घबराए हुए थे लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर मरा हुआ चूहा देखा तो फिर राहत की सांस ली लड़की अपने बाल और कपड़े सही करने में लगी हुई थी जबकि वो लड़का अब तक कपड़े वगैरह सही कर चुका था विक्रांत अभी इस चूहे को यहाँ से हटाने की तरकीबी सोच रहा था कि अचानक से वो लड़का आगे बढ़कर चूहे के पास पहुंच गया फिर उसने चूहे की पूछ को पकड़कर उठाते हुए कहा तभी तो मैं कहूं कि ये स्मेल कहां से आ रहा है मैं तो नहा के आया था <laughs> उसने चूहे को वॉशरूम के भीतर ही बने डस्टबिन में डालकर इसे बंद कर दिया छी कितने गंदे हो तुम उसके साथ वाली लड़की ने अपनी नाक से कोटते हुए कहा अरे गंदे की क्या बात है अब तो स्मेल भी नहीं आएगी बेबी चले लड़के ने आंख मारकर इशारा करते हुए कहा बाहर जाओगे तुम लोग वॉशरूम के पहले से ही मौजूद करने, तो करने की जल्दी हो रही थी इस वजह से वो जल्दी से जल्दी इन लोगों को यहाँ से बाहर भेजना चाहती थी ओ सॉरी आंटी जी चलो बॉस बाहर चलो उस लड़के ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और फिर ये तीनों वॉशरूम से बाहर आगे हाँ हाँ तो बेबी चले लड़की ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा बकवास बंद करो तुम अपनी तुम इतना गंदे हो तुम्हे प्लेग हो जाएगा प्लेग उस लड़की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया अरे बेबी मैं तो दिन भर इतनी सारी डेड बॉडी इधर से उधर करता रहता हूँ तो कुछ नहीं अब मैंने एक चूहा क्या चूह लिया मुझे प्लेग हो जायेगा कमाल है हर्ष तुम पागल हो हर्ष जाओ यहाँ ऐसी उस लड़की ने गुस्से उस ऐसी उसे तरेरते हुए कहा और फिर यहाँ से चली गयी अब जाकर विक्रांत को मालूम पड़ा की इस लड़के का नाम हर्ष है देखने में ये काफी स्मार्ट और बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी लग रहा था ऐसा लग रहा था कि ये किसी फिल्म का हीरो है लेकिन स्मार्ट और हैंडसम होने के साथ ही ये बहुत बकबकी भी था विक्रांत ने अभी तक इसको एक शब्द भी नहीं कहा था लेकिन फिर भी ये खुद से आगे आकर उससे कहने लगा अब बताओ भाई कोई आदमी क्रिमिनल डिवीजन में काम करता है तो उससे भी प्रॉब्लम है लड़कियों को अब यह खुद बाथरूम में इधर उधर की हरकतें करें तो वो ठीक है लेकिन मैं क्रिमिनल डिवीजन में काम नहीं कर सकता उसके बाद उस आदमी ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा एक्सक्यूज मी ब्रो अब जाकर विक्रांत ने देखा कि इस आदमी की उम्र लगभग उसके बराबर ही थी लेकिन ये देखने में विक्रांत से कहीं ज्यादा स्मार्ट और कहीं ज्यादा हैंडसम था उसकी बॉडी भी विक्रांत से ज्यादा फिट नजर आ रही थी वाओ ब्रो विक्रांत ने थम्स अप करते हुए उसके द्वारा वॉशरूम में किए गए कांड के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया फिर हर्ष ने अपने हाथ को धुलते हुए कहा अरे भाई मेरा तो कोई मूड भी नहीं था मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था लेकिन ये लड़की खुद ही मेरे पास आकर गिर पड़ी <laughs> मुझे लग रहा है कि ये मेरी पागल होगी <laughs> कहानी बताने लग गया लेकिन विक्रांत उसकी सुनने में जरा सा भी नहीं था। तो वो बिना उसकी बात सुने वहां से निकल गया अभी विक्रांत वॉशरूम से बाहर निकला ही था कि उसे सुनाई पड़ा कि हर्ष के साथ वॉशरूम में जाने वाली लड़की किसी से बात कर रही थी विक्रांत ने उसे दूर से ही देख पहचान लिया लेकिन वो जिस औरत से बात कर रही थी अरे ये ये यहाँ वाह दरअसल जिस औरत से वो लड़की बात कर रही थी उसे भी विक्रांत पहचान रहा था और उससे भी विक्रांत पहले मिल चुका था उसे एक पल भी ये याद करने में नहीं लगा कि वो दूसरी औरत वही लेडी एग्जामिनर थी जो कि उसका इंटरव्यू ले रही थी विक्रांत इन्हीं की तलाश कर रहा था अब जबकि वो खुद उसके सामने खड़ी थी तो भला वो कैसे उससे मिलने के लिए ना जाता विक्रांत छिप उसके पीछे पीछे जाने लगा वो लेडी एग्जामिनर बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर चढ़कर एक ऑफिस में घुस गई उस ऑफिस के दरवाजे पर लिखा हुआ था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जैसे वो लेडी एग्जामिनर अंदर घुसी तुरंत ही दरवाजा अंदर से बंद हो गया विक्रांत दरवाजे के पास पहुँच अंदर जाने ही वाला था की उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी अंदर कोई बात कर रहा था विक्रांत ये आवाज सुनकर वही रुक गया प्रोफेसर निर्मला ये आप कैसे कर सकते है आपको बताया गया था ना की विक्रांत सक्सेना को स्पेशल टीम में नहीं लेना है एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि अंदर उसकी ही चर्चा चल रही थी अपना नाम सुनकर वो वहीं रुककर खड़ा हो गया और फिर वहां खड़े होकर अंदर चल रही बातें सुनने लगा उसे ये सब सुनकर थोड़ी हैरत भी हो रही थी अरुण सर मैं क्या करती आपके ऑर्डर की वजह से उसे इंटरव्यू के लिए सबसे पहले बुलाया गया और मैंने तो सबसे मुश्किल सवाल भी उसी से पूछे लेकिन अब जब उसने सारे जवाब सही दे डाले तो हम क्या कर सकते थे ऐसे किसी के टैलेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता ना और ऊपर से वहां रिकॉर्डिंग भी चल रही थी अब अगर हम उसे सिलेक्ट ना करते तो फिर हमारे ऊपर भी तो कम्प्लेन हो सकती थी अरे तो फिर आप लोग उसे सिंपली सिक्स पोजीशन पर रख देते बात खत्म कम से कम वो टीम से बाहर तो हो जाता अरुण सर ने जवाब दिया अरे सर बात सिक्स नंबर पर रखने की नहीं है वो लड़का इतना टेलेंटेड था कि हम उससे आगे किसी को अगर रखते तो फिर बहुत गलत होता उससे सबसे मुश्किल सवाल पूछे गए थे फिर भी बिना अटके उसने सारा जवाब दिया था अब अगर उसे बाहर कर देते तो फिर वो कम्प्लेन ना कर देता और दूसरी चीज हमें खुद ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए बेस्ट डिटेक्टिव्स की तलाश है ना अब जब सामने ये मिल रहा है तो फिर क्यों उसे इग्नोर करने के लिए कह रहे हैं अरे निर्मला तुम समझ नहीं रही हो यहाँ स्पेशल टीम में शामिल होने के लिए कितने लोग लाइन लगाकर खड़े इतने एजेड और एक्सपीरियंस वाले लोग भी अभी तक स्पेशल टीम में शामिल नहीं हो पाए और हर साल वो कोशिश करते हैं लेकिन विक्रांत की एज इतनी कम है और वो अभी पहली बार ही इसके लिए इंटरव्यू देने आया हुआ है तो उसको भला कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? विक्रांत के पास अभी और भी मौके हैं। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर हैं या जो एक या दो साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके पास चांस नहीं है वो कितने सालों से इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। उनका भी तो ध्यान रखना है हमें और प्रोफेसर निर्मला को समझाते हुए कहा तो इसका मतलब क्या है सर जो हमें सबसे ज्यादा एलिजिबल लग रहा था उसे ही हम बाहर कर दे ऐसा कैसे हो सकता है देखिये मैं ऐसे नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकती निर्मला ने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में कहा और फिर वो तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। विक्रांत दरवाजे के पास ही खड़ा था सो जैसे ही दरवाजा खोला वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया ताकि उसे निर्मला देख न सके विक्रांत सीढ़ियों की तरफ मुंह करके खड़ा था निर्मला हड़बड़ी में थी तो उसने विक्रांत की तरफ ध्यान नहीं दिया वो फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ चली गयी विक्रांत फिर से ऑफिस की तरफ बढ़ चला उसे लगा की शायद अब अंदर उसकी बात ही चल रही होगी लेकिन जैसे ही वो ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचा ही थे, जो कि पहले उठा। लेकिन फिर उसने तुरंत अपनी नजरे नीचे करके यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा वो अपना सिर नीचे करके यहाँ से जाने लगा मिस्टर अरुण भी विक्रांत से ज्यादा परिचित नहीं थे उन्होंने भी बस विक्रांत का नाम ही सुना हुआ था तेहरे से कम ही परिचित थे वो तो विक्रांत उनके सामने से ही सिर झुकाए हुए निकल गया और वो उसे पहचान भी ना सके विक्रांत ने थोड़ा आगे जाकर जब पीछे मुड़कर देखा मिस्टर अरुण किसी दूसरे शख्स से बात करने लगे थे वो उस शख्स से बात करते करते इसी फ्लोर पर बने वॉशरूम की तरफ चले गए विक्रांत भी उनकी बातें सुनने के लिए धीरे धीरे उन्हें फॉलो करने लगा एक्शन चीफ साहब ये सब कैसे हो गया आपका मतलब कि आप उसे रोक भी नहीं पाए वॉशरूम में मिस्टर अरुण से बात करते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा क्या करे यार रोक तो नहीं पाया मिस्टर अरुण ने निराशा भरे लहजे में कहा और फिर उन्होंने थोड़े नॉर्मल लहजे में कहा अच्छा वर्मा जी कोई और तरीका है इसे रोकने का कोई रास्ता सर अब कोई रास्ता निकालना तो मुश्किल है क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है तो वर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा अच्छा तो एक काम करो आप मेरी बात साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से करवाइये वहां अगर इसको साइकोलॉजी एग्जाम में डिसक्वालीफाई कर दिया गया तो फिर ये फेल ही है फिर मैं इसकी जगह पर किसी और को रिप्लेस करवा दूंगा अरुण ने कहा हम्म हो सकता है। हाँ, तो फिर जल्दी भर करवाइए, वरना अगर यहाँ का भी रिजल्ट डिक्लेर हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा मिस्टर अरुण ने जवाब दिया अब जाकर विक्रांत को समझ में आया कि उससे इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछे जा रहे थे विक्रांत को रास्ते ऐसी हटाने के लिए काम करने वाले असली मास्टर तो ये दोनों ही है विक्रांत गुस्से ऐसी तिलमिला उठा वो भला अब इन दोनों को सबक सिखाए बगर कैसे जाने देता विक्रांत इन दोनों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता था गुस्से से लाल होकर विक्रांत सीधे वॉशरूम में घुस गया और फिर अपने अदृश्य उसने को एक्टिवेट कर दिया। वैसे तो इस का उपयोग को इसलिए करना था ताकि वो अपनी जान बचा सके लेकिन विक्रांत ने आज इसका अनोखा उपयोग किया उसने अंदर वॉशरूम में जाकर इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए जहरीली गैस का सराव कर दिया और फिर तुरंत ही वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया कुछ ही सेकंड में वॉशरूम के भीतर गैस भरने लगी और मिस्टर अरुण के साथ ही वर्मा जी को भी गैस का सव परेशान करने लगा हो ये कैसी स्मेल आ रही है ये तो दम वो दोनों चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागे और इसे खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन उनकी काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था